यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी गुण महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 12 और 13 पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित वीरूवीर सप्ताह के अंतर्गत 5 मई की Sayam kalin betak me. Się sam panu. Krishlam libik szabani to sabadu pashe lam. Krishlam libik szabani to sabadu pashe Krishna isha go. chat. Wolny ta wierubicie tragiczny. Debia, bimana, gata, ja, smara, nunna, saharaja. prasuna, kabara, mumur, Ka was chakrsma mukha nirgata gita. Ka शाव श्रुत स्तनयह कवरा गोविंद महामन्दश श्रु कला स्पर्शन्तह गोविंद महामन्दश श्रु का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि समस्त जीव उनसे प्रेम करते हैं। एक बार ब्रिंदाबन की पशु जाति हरियों का वैनम करके अब स्वर्ग की देवियों का वालन करो। कृष्ण सबके लिए समान न कर नराकृति कृष्ण नरक्रिति है, परमानंद घन है। अतः समस्त जीव चाहे वो देवता हो सह पशु हो मनुष्य हों, कीट पतंग वृक्ष कोई भी सामान्य रूप से कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं यह कृष्ण की अपनी असाधारण विशेषता है आप इस प्रसंग में देखेंगे बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार के एक दूसरे से तुलना में बहुत निकृष्ट या बहुत उत्कृष्ट जो हुए कृष्ण से बहुत अधिका सत्य देवियों के बात कह रही हैं अहो आष्टम वृंदावन बन नाम गोसंगत्या श्री कृष्णान्ति के चलंती नाम तासम महात्मन कृष्ण का वेणु गीत सुनने के लिए और कृष्ण का रूप देखने के लिए हरियाणा सात सात रातें तो उनके भाग्य को कोई क्या कह सकता है? खे चरीना मते भाग्यम किम वक्त अब आकाश चारिले देवियों के भाग्य को देखो कितना बड़ा भाग्य है चरी कर खे कार्थ आकाश कुछ ऐसे जीव हैं जो कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं इस दृष्टि से वे बहुत उत्कृष्ट हैं यहां तो अनेक गड्ढों से युक्त रोड पर चलने वाले लोग अपने को समझते हम बहुत भाग्यशाली हैं गाड़ियां भी खराब रहती हैं रोड भी खराब रहता है और बीच-बीच में एक्सीडेंट का दृश्य दिखाई पड़ता इस तरह कैलाश से चलते ही नहीं और हमेशा आकाश में चलते हैं मनुष्य भी आकाश में चलते हैं लेकिन अंततः उनका जो पड़ाव है वो पृथ्वी पर आता है लैंडिंग करना ही पड़ता है आकाश परदेश है उनके लिए वहां रहना ठीक नहीं लगता तो उतरना पड़ता है परंतु देवता कभी आकाश से नहीं उतरते पृथ्वी पर पैर ही नहीं रखते हैं देवताओं की एक पहचान है तो उनकी पलक नहीं गिरती है और वे जमीन पर पैर नहीं रखते हैं यह उनकी विशेषता है इसे स्टैंडर्ड इस के साथ उनका सौंदर्य है अज्ञान है धन है जीवन की अवधि यह कैसे किसी मनुष्य का आकृष्ठ हो सकता है पर देखो भाग्य देवियों का Krishna कृष्ण से इस तरह nie jest गोपियों के कहने का tak, है कि जो व्यक्ति या जो भी वस्तु कृष्ण से कनेक्टेड है वही kto है tak, że है सब में जेंद्रवन में रहने वाली हरेली या गाय या और विचित्र का वर्णन आगे आएगा ये लोग भी कृष्ण में आसक्त हैं प्रेम करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये आश्चर्य सुनो आश्चर्य सुनो कि स्वर्ग की देवियां पृथ्वी के एक मनुष्य से मनुष्य में भी किसी ब्राह्मण आदि से नहीं गोप से प्रेम करते हैं आश्चर्य वाला व्यक्ति कोई बहुत बड़े पोजीशन का नहीं होता है समाज में ही मुसलमान है लेकिन स्वर्ग की देवियां जो देवताओं के द्वारा लालित देवी कार्य होता है देव की देव की देवता की देवी अर्थात् देवता लोग अनेक प्रकार के आभूषणों से और अनेक प्रकार के गीत से अनेक प्रकार के भवन द्वारा और अनेक प्रकार के सुखद वस्तुओं द्वारा देवियों का बहुत लालच करते हैं। वस्तुओं प्राकृत जगत यही है, सारा साज समान इस्त्रियों को कोशने के लिए। जो beauty parlour और कार्नर होता है, वो इस्त्रियों के लिए होता है, कुशनों के लिए नहीं। हवा गया। अब <laughs> तो देवता भी स्त्रियों का लालन करते रहते हैं, सारा समान लाल करके सजाना एक करना, चलिए हम देव्या शब्द कह रहे हैं। ये आश्चर्य सुनो, जिनकी सेवा देवताओं द्वारा होती है, जिनके साथ देवता प्यार करते हैं, जो परम सुंदरी हैं सब से, वे कृष्ण से इस तरह फ्रेंड करती हैं। कथम भूतम कृष्ण? बनुता नाम उत्सवो जस्मा तद रूपम सीलम चजस्य, तम कृष्णम निरेक्षी। कृष्ण का रूप सौंदर्य और कृष्ण का शील, शील का स्वभाव, इसको देखकर स्वर्ग की बेवियां भी भरस्यत प्रसुन कबरा मुह हो जाती ये इन बाद में इस कानवा आएगा। तो सर कृष्ण का रूप और सील वनिताओं के लिए महालत्सव, वनितोत्सव रूप शीलम। वनिका का अर्थ होता है बुद्धदेश्य, पूर्ण जगन अवस्था में और परम सुंदरी उसको वनिता कहते हैं। वैसे हिंदी में कहेंगे तो बनी हुई स्त्री खूब सुंदर ही सच्ची हुई तो वनिता जितनी भी वनिताएं हैं जगत में अथवा स्त्री मात्र के लिए कृष्ण का रूप और श्री महान आनंद देने वाला भगवान वैसे तो सबके लिए सुखद हैं, लेकिन स्पेशली वृंदावन बिहारी भगवान स्त्रियों के लिए है यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयति नहीं होगी यह बहुत बड़ी बात गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण सबको देने वाले श्री कृष्ण का सौंदर्य रूप और श्री कृष्ण का सील सील का अर्थ क्या है तो विविध क्रीड़ा परत्व स्वभाव क्रीड़ा पर स्वभाव विविध क्रीड़ा करते हैं विविध लीला करते हैं तो लीला के लिए यहां का रूप और कृष्ण की लीला बनिता के हृदय में आनंद की धारा उड़े में वाला और इसके अलावा भगवान का ऐसा कोई रूप नहीं है जिसको देखकर स्त्रियों को बहुत सुख हो ऋषि भगवान को तो देख करके उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी भाग गई क्या उत्सव हो रहा ऐसे भगवान ने नारायण भी रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ लेकिन कभी गलवाही देकर करके चलते हैं ऐसा चित्र नहीं और बेचारे दवाती दबाती रहती है और वो लेटे रहते हैं लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वृंदावन ये हर श्याम सुंदर का ये स्त्रियों के लिए अति सुखद स्त्रियों के लिए उत्सव उत्सव का अर्थ चित्त लास चित्त का उल्लास सौकार से पाप प्राण और उत्कार ऊपर प्राणों को ऊपर उठाता है अर्थात चित्त में उल्लास उत्पन्न करता है इसका अर्थ है आनंद उत्पन्न करता है उत्सव उत्सव का यही अर्थ ही होता है उत्सव का अर्थ होता है जब प्राण बिल्कुल रूपा हो सुख में हो और का इंद्रियां भी होता है आनंद में में खाने पीने को भी अच्छा मिलता है। तो सर्किश्न का रूप है और सर्किश्न की लीलाएं बनिताओं के लिए महान रस्सा। यह बात कौन कह रहे हैं? बनिताएं कह रहे हैं, सुगोपी जन कह रहे हैं। आप देखें भगवान काने का उतार हुए हैं, लेकिन स्त्रियों से प्रेम करने वाला भगवान का रूप है। भगवान का यह स्वरूप 16108 16100 स्त्रियां कारागृह में थी यांतलपुर में भवासु और सबने भगवान को चाहा अपने पति के रूप में तो भगवान ने स्वीकार कर लिया क्या दूसरा भगवान का कोई अवतार स्वीकार करेगा कपिल देव जी तो भाई कुल ऋषि ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले कराया तो कोई विवाह नहीं क्यों और भगवान कछुब का विवाह चाहने पर भी नहीं हो सकता है और मिसिंग भगवान उनके सामने तो उनकी पत्नी ही जब भाग गई तो क्या कहा जाए और निश्चित ही पसंद करेगी अच्छा भगवान से राम बहुत सुंदर है परंतु उनका रूप तो ठीक है परंतु सील जो है वो एक स्त्री के अलावा दूसरे को पसंद ही नहीं करते सीता के अलावा और किसी को रखते ही नहीं स्त्रियों के लिए तो कृष्ण ही भजनी है बच्चे ना कम से कम स्त्री जाति को तो ये मानना चाहिए कृष्ण हमारे हमारे लिए औरतार लिए उनको तो चाहिए कि अन्य किसी भी देवी देवता या यहां तक कि भगवत स्वरूप का भी भजन ना करें केवल कृष्ण का भजन करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे खुणा, हरे खुणा, हरे राम हरे राम राम राम हरे वो भजन करके क्या करेंगे दूसरे का वो पूछेंगे इन्हें और सर्व भगवान का इस लायक है ही नहीं एक भगवान तो इसलिए भगवान श्री से जिन-जिन स्त्रियों ने विवाह करना चाहा तो उन्होंने कह दिया कि मैं बाद में अवतार लूंगा उस समय आपकी कामना कोई करू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अवतार लिए तो इस प्रकार यहां जो गोपीजन कहती हैं वलित स्वरूप शील कृष्ण का रूप और शील वनिताओं तो ऐसे कृष्ण के रूप को निरीक्ष ऐसे कृष्णम निरीक्षा ऐसे कृष्ण को नितराम इच्छा निरीक्षा निरीक्षा का अर्थ है मैं इच्छा निर इच्छा निरीक्षा अच्छी तरह से जब देखा देवियों ने कृष्ण को वृंदा बनने तो देख करके और सूतवच्छा असुन कर क्या तब कोई त्रिनर्द्र विभित गीता या विचित्र गीता कृष्ण के विभित गीत को और या विचित्र गीत को सुनकर देवियां विमान पर ही अपने अपने पतियों के गोद में मूर्छित हो गईं मुमुह मुमुह का तो मूर्छित हो गए कृष्ण के रूप को सुनकर और वास्तविक गीत को सुनकर देवियों के लिए दशा ऐसे अद्भुत कृष्ण। इसलिए है कृष्ण शब्द दिया गया। कृष्ण का अर्थ ही है परमानंद घंट। जो अपनी सदन में कहा गया है कि कृष्ण भूवाचक शब्द। कृष्ण है शब्द जो है वह भूमि का वाचक, आधार, आश्रय। और राह है वो आनंद का वाचक। और अच्छा वाचक। निर्विवर्ती का अर्थ होता ह� तयो रख्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यविधि तो परब्रह्म है आनंद के आधार हैं, भूमई व सुखम इसलिए परब्रह्म को का नाम है कृष्ण तो कृष्ण शब्द का अर्थ ही है आनंदघन मूर्तिमान आनंद, आनंद परमानंद Panama nam gane, śam sundarko de kara unke bora bajaj, wi bici krepenuke gitko sinka. Debian, biman gataya. Biman gataya subatarai, biman sehi jinka kahi anadana hata. Biman gatti. Ja biman pur jinki stippy. Biman gataya. विमानेशु यवह जासाम स्थिति नुन्न सारा नुन्न कार्थ का विचिन्ने खंडे सार कार्थ धैर्ष्य जिनका धैर्ष्य पूरा पूरा समाप्त हो जाता है क्या धैर्ष्य कृष्ण को दे कर और कृष्ण के व्यंगु गीत को सुनकर कर वे धैर्ष्य धारण करना चाहें धैर्ष्य कार्थ है कि वे एक बार मन में विचार कर आए Krishna, दूसरे którego z इनके साथ कोई नहीं है और हम पतिव्रता हम हो भस्यत प्रसून कबरा कबर में छोटी में जो फूल मालती की माला पहने थी वो टूट गई अब जो प्रेम मुर्चा हो गया तो पति की गोद में ही वो गिर गई चाहिए और गोपियों के कहने का आशा है कि फिर भी देवता जिनकी पत्नी कृष्ण के प्रेम में मुर्ची हुई है वे और अपना सौभाग्य मानते हैं कुछ देवी पर दोष दृष्टि मे� कि ना हाय हमारे पति ऐसे हैं कि हम लोग थोड़ा सा दीर्घ निश्वास लेती हैं इसी पर पूछने लगते क्यों सांस ले रहे हो इस तरह से जैसे मां में कि कोई गोपी खड़ी है या परोस रही है भोजन पर थोड़ा खड़ा होकर के ऐसे कर सांस ले जो चिंता में आदमी कुछ लंबी सांस लेता है क्या सोच रही हो उकार कुछ नहीं नहीं ऐसे क्यों सांस ले रहे हो यहाँ मंत्र घर नहीं है <laughs> तो देर गनी सांस लेने पर हमारे पति जल जाते हैं और देवता कितने अच्छे हैं कि अपनी पत्नी को अपनी गोद विमुर्चित देखते हैं कृष्ण के फ्रेम में फिर भी सराहना करते हैं। और प्रतिदिन विमान पर लाते हैं ब्रिंदावन Praty dyn brindawany agman होता था Dyn का दिन भर लीला sam थे और शाम को जब कृष्ण चले जाते थे ब्रज में तो वे भी विमान से चले के to चिंता नहीं है कि ऑफिस देखना है dyn dymanse, a te, a a te, प्रकार te, a नहीं a te, a te, a te, a te, a पत्नियों को देवियों को तो भ्रष्ट प्रसूम कबरा, कबर में जो प्रसूम थे भ्रष्ट हो जाते थे, गिर जाते थे, विनिब्या बिना निवि की हो जाते थे। विनिब्या कार्य थे कि एक ही छंद में सर कृष्ण से मिलने की लालसा के काले की छीन हो जाती थी, तो उनके कटिपरदेश में बंधा हुआ साड़ी का धागा ढीला हो जाता था। ये गोपियाँ वादम कर रह इस तरह से देवियों की दशा है। इसको सिलूरुप को स्वामी पाद मोटाईत भाव कहे जब सर कृष्ण से मिलने की लालसा हो और उस लालसा के कारण शरीर में विकार अस्त्रों कम आदि हो, इसको मोटाईत भाव कहा गया। पति की गुद में हैं। और पति जानते हैं वही ले कर आए हैं और कि कृष्ण के प्रेम में ऐसे मुर्शिद हुई है वह मुर्शिद कोई शोक कविता नहीं होता है समझ में कि अब वो लेकर अस्पताल भागेंगे ऐसा करेंगे वह आनंद की मुर्शिद होती दुख की मुर्शिद नहीं तो बड़े प्रसन्न होते हैं देवता अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी पत क्योंकि वास्तविक पति तो सबके सर कृष्ण हैं यह सिद्धांत है तो भ्रष्ट प्रसूना कब्रास्चर जूरास चूरास्चर जैसा नहीं उनकी मालाएं टूट रही हैं भ्रष्ट हो रही हैं देह नहीं संभाल रही हैं और कब्र भी छोटी भी खुल जा रही है और बीगता निब्यो जैसा नहीं सर्वत्र वक्त्री भ नतीव संगति करता हुआ। सिर्फ सिद्धार्थ सांगी लिखते हैं कि जैसे और श्लोकों के साथ संगति की जा रही थी कि मैं दिनम का क्या कहना ब्रिंदावन का सौभाग्य देखो ब्रिंदावन का क्या कहना हरियों का सौभाग्य देखो तो वक्तरी भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार के वक्ता हैं भिन्न-भिन्न जीव है कोपिंग का इसलिए सं पुर बस लोकों से लेकिन शेता सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे संगति की आवश्यकता नहीं है फिर भी संगति की जा सकती है इसलिए सिधर स्वामी ऊपर लिख दिए हैं हे गोपिया आश्चर्यम सिरिता तो आश्चर्य सुनो ऐसा शेता सनातन गोस्वामी की टीका कंस करते हैं ओ अष्टम श्री वृंदावन बर्थ बर्थीना गोसंगत्या श्री कृष्णान के चरंतीना रासा महात्म्यम खेचरीना मति भाग्यम किम वर्तर लिक्ता क्या कह रही हो हरिणियों का स्वभाव उपका शक्ति हो? अरे वो तो नित ही प्रियतम के गायों के साथ चरती हैं वृंदावन में रहती हैं तो उनके भाग्य को कोई कैसे कह सकता है आकाश गानी देवियों के भागे का भी वर्णन करना कठिन। वनिता विद्धधा, वनिता शब्द कार्थ विद्धधा प्रेम मई अथरा सर्वायव स्त्री जाते हैं। तो सब रूप सीलम। सीलम है विचित्र क्रिरादि परस्वभाव और Rupankar to sądarze. Tena, tat konik belu bicetu gitam. Krishnopodeka, a tat konit tatka tena, Sri Krishnena, konitasya, vaditasya belu, beluka, divictum, subdham, manogyam wa, gitam srutra. Viviqtaka'r taj, śubd. taj, to tajem śubdh, śubdhaka'r as it is. Bhagwan, co gęte ho w gyanu, to jesam ej gita'n kahital vigarja, swar vigarja, iścko śubdhaka'r, athwa manogya, manogya. Manogya'r to tajem, manoha. Athwa viviqtaka'r to tajem, śringaradi ras labdh vidhagan, gita'r. Sringara di Rasa johesa hitake, uski osad bhagwan garahe. Dirit kar dota heb bilku nilala. Asa dan koi kartahine, jesakrism dara. Dirit karta, pół dota bhim. Asa na to kawi saraswati gatati he, or na to brahma jigate he, na narad jigate he, esa koi gahine, jesakrism jigate. चित्वा चतत कौनत भणु रिचित गति पर बताइए ऐसे परब्रह्म का भजन करना चाहिए ना कि ऐसे भूत का जो लगता है ना कुछ करता है बस निराकार है पता नहीं ऐसे ब्रह्म से क्यों लोग प्रेम करते हैं कोई अंग नहीं है कुछ नहीं है ना गाएगा ना नाचेगा ना खाएगा इस संसार पता नहीं कितने कालों तक भगवान कृष्ण के ज्ञान से वंचित रहेगा और श्रीमद् भागवतम इस संसार में है फिर भी लोगवंशी सबसे बड़े गायक सबसे बड़े रसिक सबसे बड़े वादक और सबसे बड़े नाच नृत्य करता शिक्षक समाज का कला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 ऐसा कोई दूसरा नहीं गाता है अद्भुत अल्लाहु की असाधारण गीत तो इसको सुनकर देवियों की ये दशा हो जाती विमान गतयह का क्या अर्थ है विमान गतय इति स्वपति साहित्यम सूचयति विमान गति विमान से जो चलती है केवल बीमान गतयह सब बता रहा है कि अपने पति के साथ, अपने अपने पति के साथ यह कैसे समझ लिए क्या इस्त्रियां अकेले कार चलाकर तो नहीं चलती हैं नहीं मनुष्यों में भी जो सखी इस्त्रियां होती हैं वो पति के साथ ही चलती हैं कहीं फिर देवता कैसे अकेले जाएँ देवी कैसे अकेले विमान गतया इति पतिशाहित्यं स्वपतिशाहित्यं विमान शब्द से यह ध्वनित हो रहा है कि अकस्मात आगमनम अच्छा पहले से कोई परिचय कृष्ण के साथ नहीं लेकिन विमान से घूमने ब्रिंदाबन आई होंगी सुनी होंगी गुप्तियों के भाव में मैं नहीं करा ऐसे सुनी होंगी कि भगवान का उतार हुआ है तो कुछ नई-नई देवियां आई हुई अकस्मात आगमन नदीमान तो चलता है तो अकस्मात चलता है बहुत तेज गति से अकस्मात आगमन एक तो उनका अकस्मात आगमन सिद्ध कर रहा है और दूसरा श्री कृष्ण संगम अयोग्यतम कहता है और श्री कृष्ण के संगम के योग्य नहीं है यह सिद्ध हो रहा है क्योंकि श्री भूमि पर आते और विमान गति है विमान से चलने वाले उच्च श्रेष्ठ हैं आकाश गामनी हैं कृष्ण भूमि गामनी है तो कृष्ण के साथ उनका संगम उनका मिलन उचित नहीं है दोनों में बहुत अंतर इसीलिए तो सत्य सर संजीव कहे ऊपर के अष्टजंस विमान गते अवतार आए कि आकाश माताई और कृष्ण के संगम के योग्य नय तथा ही ऐसा होने पर भी कृष्ण मिलन की लालसा से वे हो गए और उनके मन में यह आने लगा कि मैं क्यों स्वर्ग में जन्म लूं क्यों नहीं ब्रज में गोपी के रूप में जन्म लूं वो यह सोच रहे हैं जैसे गोपियां इसको नहीं कह रही हैं लेकिन भीतर मन में एक हुआ और मुंचित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 फिर भी कृष्ण के प्रति जो काम हुआ काम कार्य कामना समझना चाहिए काम शब्द को बहुत ही उत्कृष्ट रूप में वैष्णवों को गरह करना चाहिए प्रेमायुग गोपरामन काम इत्य गमत प्रथा शास्त्र कहता है कि गोपियों का जो भगवान के प्रति इस प्रेम है उसी को शास्त्रकारों ने काम कह दिया काम क्यों कहा है राम इसलिए कहा है कि काम में बहुत प्रबल इच्छा होती है उत्कट इच्छा होती है प्रीतम को सुख देने की लालसा होती है मिलने की इसीलिए गोपियों के प्रेम को ही शास्त्रकारों ने काम कह दिया तो यहां जो काम शब्द आ रहा है वहां प्रेम शब्द रखना चाहिए ऐसा ऐसी काम वासना नहीं है देवियों में। इन सारी बातों को समझते जाना चाहिए और भगवान के प्रति यदि किसी इष्ट्री में काम भी हो तो वह कृष्ण के प्रति होने से अपने आप सुद्ध हो जाएगा क्योंकि वह परमात्मा के प्रति जीव का संबंध है वह चिन्मय है दिग्ह है और इस जगत में जो एक व्यक्ति का कर्शन किसी दूसरे व्यक्ति में होता है तो वह कंदर्प का प्रा� जुझार शरीरों को मिलाया करता है या मनोरथ होता है लेकिन भगवान के प्रति जो लालसा उदित होती है उसको भी काम शब्द कहा जाता है लेकिन वो काम है ही नहीं वो प्रेम है किसी भी तरह से जोगी जन महात्मा जन चाहते हैं कि उनके चित्त की धारा कृष्ण की तरफ मुरे चाहते हैं और वही कामना वही धारा यदु � बहुत जन्म जन्म तक साधना करके कोई मुनि चाहता है कि हमारे चित्त में एक सेकंड के लिए भी कृष्ण के रूप की स्मृति हो जाए और नहीं हो पाता और है और वह कृष्ण के रूप की स्मृति और कृष्ण से मिलने की लालसा किसी में हो गई वो कैसे उस आधार माना जाएगा वो बहुत उत्कृष्ट इसलिए काम हित धैर्य काम ने हां मैं वहां स्मरण शब्द गलत बोल स्मरण नन सारा स्मरण नन सा स्मरण नहीं है स्मरण नन सारा काम ने उनके धैर्य को नष्ट कर दिया और जब आई है मिलदा उन्हें तो उनको चाहिए था कि संभाल करके रहें कम से कम पति के सामने तो कृष्ण के प्रति ये प्रेम प्रकट नहीं होना चाहिए था लेकिन जब धैर्य ही छिन्न भिन्न हो गया तो आप क्या कोई हो नहीं रह गया है कि हम कहां हैं क्या कर रहे हैं काम हिरद है कि यद्दपि ये कहा गया कि अक्समात आई थी कृष्ण से कोई पर्चे नहीं था और वे आकाश में रहने वाली स्त्रियाँ दीमान पर रहने वाली कृष्ण भूमि पर रहने वाले हैं संगम के जोग्य नहीं हैं कृष्ण के या कृष्ण उनके संगम जोग्य नहीं ह ऐसी लालसा Lalasa कृष्ण के प्रति कि उससे उनका सार छिन्न हो गया टूट गया और Bimudo मुच्छिक से लाइक किन कत विमूढ हो गए बेहोश या मुच्छिक का तो बोल न कुछ कह गिरी पति के बात आ ऐसा स्वाभाविक है कि मान लीजिए कोई पति लेकर के गया है कृष्ण का दर्शन करने के लिए और पत्नी अकस्मात बेहोश करके गिर जाए तो पति तो अपने गोद में ही उठाएगा पल विमान में तो धर्ज देने के लिए तो वहाँ पर अनुकूल भाव से धैर्य देने के लिए और वो रहे रहते होता इस सब में बात आती कृष्णा के गीत तो सुनो अभी तो बांसुरी बजा रहे हैं किस तरह से संतोना देता देवता देवता उनका कृष्ण के प्रति सहज प्रेम होता है। मनुष्यों के यहां ये निराकार या वह बखेरा बना है देवताओं के यहां कोई मतवाद नहीं एक बात है कृष्णास्तु भगवान्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे अत्रे रूपादेह निरीक्षण उत्तीर्ण अतएव तब दर्शनेन विशेषतो बेलुगित स्रावनेन चा तादरिष्मोहजुक्ता जब गोत्रियाँ कहती हैं कि सखी हम लोगों को अनुभव है किस प्रकार से बेलुगीत का प्रभाव होता है और रूप देखने पर क्या हो जाता है उन्हों को अनुभव इसीलिए देवियों की जो दशा हुई हो उचित यही ह� का سترงते कल्पदायत मूर्छितयना चलता न चले त्रिलोक्या गोपियों ने भगवान से कहा है आगे चल فراسل में कौन ऐसी स्त्री है तीनों लोकों में जो आपके सुंदर श्रीविक्रप देह का और आपके बेणु गीत को सुनकर के आज से विचलित न हो जाए कौन ऐसी स्त्री और यदि हमने आज छोड़ दिया ja बताइए कौन ऐसी इस स्त्री है जो हर मजददा में रह सकती है आपको देखकर गोपियों के कहने का आशय है कि देवियों की जो दशा है बिल्कुल सिलका सनातन को शामिल कहते हैं कि जब जदा जदा रूपादि अनुभवा तदा तदा मोहिती यार तुमने घर लौट जाने के बाद हिस्सोर चले जाने के बाद भी जब जब कृष्ण के रूपादि कामवह होता है पाशवी के गीत का स्मरण होता है बस मुर्शिदाबाद आपने घर में भी में आने पर तो मोहित वहीं गए थे लेक तदा तदा मोहा तुम ऐसा नहीं कि एक बार रूप देख ले कृष्ण का और शब्द सुन ली तो ये कहीं बार मुच्छित हो जाएंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में बारम बार मुच्छित हो जाते स्मरण करो कृष्ण का एकांत कभी विरह का स्मरण करते थे कृष्ण दूर चले गए मथुरा चले गए नहीं आ रहे हैं उद्धव आए a r kawitari śwanyog kaa to uśki anusar bhaa ho te rata swar ki deviyan jab jab anaboha karte ti rupadika tata murchita karte rupadika anyatracha vyakttaya tadunukti śribrindavan vartinam Mahabhaganam Tesam te sam swatastap अवतीर्ण कृष्णांतिकं आगंतुम नासकं तो इस पर एक प्रश्न होता है कि जब सर कृष्ण से मिलने की नैनिंगल में मिलने की या उनके चरणों में प्रणाम करने की उनकी सेवा करने की जब इतनी लालसा हो रही है देवियों को तो वे विमान से उतर करके क्यों नहीं कृष्ण से मिलकर इसका उत्तर देते हैं कि जब मूर्छित है तो कैसे उठ सकती है <laughs> मूर्छित हो गए इसलिए नहीं उठ सकता मूमू जब मोह भी ऐसा है कि इसके मोह के दो बाहरी लक्षण दे जा रहे हैं प्रभाव लक्षण है प्रभाव कि एक तो जितनी भी फूल की मालाएं धारण की थी कब्र में तो कब्र ही खुल गई जो केश सवारे थे केश भी बिखर गए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 अहो बद्ध सुरसुंदरियां मपि सम्मोहनस्य एवं भूतास्य सर्वसावध्य अमृतसिंधु और उसे दर्शनमपि मा आक्नुति असमान थी बिटी सुरसुंदरियों को भी सम्मोहन करने वाला है यह अद्भुत अमृत संदर्जा अमृत का सिंधु है कृष्ण और उनका दर्शन भी हमें नहीं होता है हमारे जीवन को अधिकार सुरसुंदरियों क किंवा बन बिहारी न तस् तथा दर्शनाधिभावा व्यम धन्य अथवा इसका भाव यह है कि हम वन विहार करते समय वन बिहारी कृष्ण के इस रूप को नहीं देख पाते हैं हम अधन्य है। और ताष्ट धन्य दूसरी जगह जन्म हुआ है दूसरे लोक में दूसरा समाज है और बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ी मर्जादा है, लेकिन सखियों देवियों का भाग्य देखो कि पति के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, समाज का कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वर्ग से आया करके दर्शन करती हैं, और हमारा कितना दुर्भाग्य है कि यही जन्म हुआ गोप जाति में और फिर भी हम कृष्ण को नहीं देखते. जिनके साथ कोई संबंध नहीं वे लोग आया करके देख रहे हैं और उनके प्रति ला करके दिखा रहे हैं और यहां तो दिखाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कहीं हमने छिप करके देखा तो लाखों निंदाएँ और भर्तियाँ होने लगती हैं हमारा बहुत बड़ा प्रभाव शिल्जीव गुस्वान का चिकार है विमान गतया इतिअने न एवं विद बैयवस्य अपि आसां पतयो न भिषुयंति इस प्रकार की दिवस्ता में पड़ी हुई हैं देवियां फिर भी उनके प्रति न कभी उनमें दोस्त नहीं देखते प्रति गुरु देखते हैं और स्माकम् निस्वासिते अपि असुयंति जीवों संकार कर हम तो निस्वास लेती हैं तो ये दोस्त निकालने लगता निश्चि� ऐसा हमारा दर्शन है। तो देवनुर विभित गीताम सूत्रातिमास्लमा हम सुन करके भी नहीं सुन पाते। अगर मान लीजिए कृष्ण देवनुर बजा रहा है, और कोई गोपी खड़ी है, पपी भोजन कर रहे हैं और हाथ में भोजन का पात लेकर के वो सुनने लगती है श्लोक, वो डांटे क्या हो गया? क्या कर रही? तो तो बेचारे उधर सचित चित हटा करके भोजन परस्थ थे यह बहुत बड़ी बाधा लगा। धैर्य तो निश्चिंत सुनती। राम को वेणु गीत सुनने का अवसर नहीं। अतः श्रुत्वापि न श्रणम इत्यो महकाक्षन्यम कामरता चित्त पूर्वक दान्य। हृदय कि हम सुनकर भी नहीं सुन पाती है देख करके भी नहीं देख पाती है। अब सरार्थ दर्शनी से देखें। जिसना चक्वा देखा करता है किंचा अस्माकमं गोपीनामं गोपे कृष्णे रतीर न अतिव अनुचिता जतो देवियों की मानुषे तत्र गोपे कृष्णे रतीमत्या सत्या कृष्ण गोप हैं और हम गोपी हैं तो हम गोपियों का कृष्ण में इस तरह प्रेम होना बिल्कुल अनुचित नहीं क्योंकि देवियां भी मनुष्य से और उसके में गोप से कृष्ण से ही श्रत्र प्रेम करती, रही है अगर वह अनुचित नहीं है तो गोप कृष्ण में गोपियों का प्रेम कैसे अनुचित हो सकता है और जितना प्रेम करती हैं स्त्रियां सच्चा यह स्व देवत्वम अपि सफलयन्ति अपना देवता होना भी सफल करती हैं Sathala yamthi, iti aścharjera, iti aścharja iti aho, krishnam iti. Vanita naam, shtrimātra naam, evanu, rāgina naam, utchavo jasma, jasya, tam dedyodewa, devanam aankya asthita yati. Parambidagdha, sukshmadiva deva asthadyataki, devata parambidagdha hoote he, paramsukchumbuddhita hoote और ऐसा नहीं है कि वह अपने पत्नियों के भाव को नहीं समझता है सब जान गए पर ज्ञातवा अपनी स्त्री भी न दुहियंती तब जान करके भी अपनी पत्नियों से दुःख नहीं करते हैं ये नहीं सोचते हैं कि बेकार इसको बिरला वाला लाया है तो कृष्ण में आ है। बहुत प्रसन्न होते हैं प्रतिस्वीम भाग्यमानय बल्कि वे प्रतिदिन विमान पर चढ़ाकर नित्य कृष्णम दर्शायतुं कृष्ण को दिखाने के लिए विमानम आरोहियः ता आनयम उनको आमते हैं लाते है। और असमत पतयस्तु द्रुह्यंती यवः इतियतो हरिश्चक्षियः सबसे निकृष्ट जाती के लोग कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं हरिया प्रेम कर रहे हैं और सबसे उत्कृष्ट जाति के लोग देवता कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, दुनिया प्रेम कर रही हैं, ये सब धन है, मध्यस्था मानुष्य ये वो बायम और धन्याय इतिहास, प्रेम ही बोल रहा है, सबसे अधिक प्रेम गोपियों में है, लेकिन जैसा प्रारंभ में कहा गया कि अप्रेम का स्वभाव है, वह अतिरिक्त ही कामभोक्ता रास्ता जिसे धन का स्वभाव में बताया था, धन का ऐसा स्वभाव है, जिसके पास होता है उसमें अतिरिक्ती काम को कराता रहता है, लोभ का उदय कराता रहता है। यह धन का स्वभाव इसने कृष्ण प्रेम का ऐसा स्वभाव है, अतिरिक्ती कामी है। इस प्रकार देवियों की बात कहकर अब वृंदावन की गायों या उन के विषय में Gavascha krishna mukha nilgat Gita gīta piyusam uttavita karna pute pivam kya Shavasnutasthan payahoy kavalashnutasthu govindama manidrshasnu kalas samtya Gavascha krishna mukha nilgat vellu gīta piyusam कृष्ण के वह कमल से निहित विन्दु गीत रूप पीयूष को अमृत को उत्तभिक कर पुत्र है अपने कानों को ऊपर करके पी रहे थे जिससे कि गिरे ना जिसे वो अमृत एक बंद है नीचे ना गिरे तो पशु कोई विचित्र बात सुनते हैं भाय में चाहे विष में तो कान खड़ा कर ले सावधान करना सु उत्तभिक कर जब पुट पुट शब्द होता है कटोरी या गिलास काम के पात्र से पी रहे हो वह काम बिल्कुल सावधान ऊपर क्यों रख उतबित कर पुट है पीभंत वेड़ो गीत पीउस को पीते श्रह करते हैं ये नहीं कहा गया आपने पहले सुना कि सुन करके श्रुतवा तक कोई बेड़ बिछ कर लेकिन उतबित कर है पात्रों को उत्तरित, उन्नमित, ऊपर करके समाधान करके पीना और शावा और बच्चे जो हैं गुमों के स्मितस्तं प्याह कवला ऐसा सारा कार्य बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे जो गुमों के साथ हैं और कभी-कभी बीच-बीच -कभी में मां का स्तन पीने लगते तो जब गोविंद का कृष्ण का वेलु बादन हो रहा और पहले से ही गोरुबादन हम से पहले से ही मान लीजिए मां का दूध पी रहे तो वेणु गीत के श्रवण के आनंद के कारण श्री के प्रति वात्सल्य भाव के कारण गायों में अपने आप दूध चोता है अपने आप बच्चे को पिलाने के लिए नहीं यह ध्यान रखना चाहिए कृष्ण को पिलाने के लिए वात्सल्यमयी गोगों का दूध अपने आप स्नूट हो रहा है स्नूट कार्य है बहना स्तन पया, तो वो बच्चे जो हैं और वो पी नहीं रहे ये भी बांसुरी का गीत सुनने में लगे हैं लेकिन जो दूध चू रहा है तो वही कवर के रूप में उनके मुख में है और उनके मुख सभी बच्चों के मुख सभी टप-टप चमक टप्पा कर रहा ह� Gitamrit ताम्रित इतना सुंदर इतना रसमय है कि maka का दूध पीने की सुधि उनको नहीं है ऐसे सुनने लगते हैं और गौएं सुनने इनके लिए अभी ऊपर वाला लेना चाहिए कि उत्तभित करण पुटे, ये भी कान खड़ा कर करके सुनने लगते। आप देखते हैं संसार में खान, पान और सेन कितना आवश्यक है लोगों के। साधारण पदार्थ अगर खाता है तो कितना चाव से खाता है? सतम्भ देखते हुए भोक्ता बन कह जाता है। सैकड़ों काम छोड़कर खाना चाहिए <laughs> लेकिन लेख यह कहा जाता है कोटिbigcap टेत्वा हरि भजे करोड़ों काम छोड़कर कृष्ण का भजन करना चाहिए सैकड़ों काम छोड़कर खाना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर भजन करना चाहिए तो सतम टेत्वा भक्तब्डम वास्तव में संसार में जो भी काम हो रहा है सब खाने के लिए हो रहा है खाना इसलिए जरूरी है कि देह बिना याते जो साधु महात्मा है उनको खाना पड़ता है कि बिना खाए दिन चलेगा नहीं पर खाना अपने आप में एक रस है ये रस आता है आस्वादन होता है और वो भी आपने देखा होगा जब गाय का पीते तो कितनी से में अपने सिर से देते हैं कि दूध और उनको बहुत इतनी उत्कंठा होती है दूध पीने की परंतु बांसुरी के गीत में इतना आनंद है कि दूध का कवर मुंह में है लेकिन उसको न निगल रहे हैं ना गल रहे हैं और सुन यह भोजन का स्वाद दिव्य है भगवान के बांसुरी गीत में ज्ञान स्वतः गोस्वामी कहते हैं शरण संकया एव उत्तवित उन्नमत कर्णपुत अभिवादन गाएं कानों को खड़ा करके और गीतांजली पी रहे बेरु गीत का पीयूष पी, पी रहे हैं छरल संका से छरल का सकता कृष्ण गया गीत नगाया इस प्रश्न में वो तो शब्द है शब्द क्या गिरेगा लेकिन शब्द नहीं है कृष्ण मुख निर्गत कृष्ण के मुख से निकला हुआ बेरु गीत ही पीयूष Da da. Krishna słowo puńdzie dało, uprawie Krishna niriksha. Zawsze zaważaniecze im słowo kąt leżać. Paramanand gan para bram, Bhagwan ką słowo. Iscie waha biech Bhagwan hien, śin ma hien, anand se paripur słowo. Waha słowo hien amrit hiesa ką dało. Krishna muhni rikat, Krishna kę muhse nikla hien. ये जो प्रसिद्ध हमरी खाय और पीयू वो तो खारे समुद्र से निकला था, चाहे शीर समुद्र से निकला था, जहाज से निकला। कृष्ण के मुख से सच्चिदा नंद गण भगवान के मुख से निकला हुआ वेलु गीत रूप पीयूस, तो वह ना हो जाए, कहीं धर धर, चार चू ना जाए, छलप ना जाए, इसके लिए सावधानी से पी लेनी। उन्नत मित्र कल्पित है, विवंत्य असत्य तथा शालस्चा और बच्चे बच्चड़े वत्सास्चा स्तन खाने प्रवृत्ता जो स्तन पीने में प्रवृत्त हुए थे अभी तो जेन ही पीना चाहते थे और गाँव में पिना गई थी पीने में प्रवृत्त हो गए थे पत्ता बांसुरी बजाई आजवंग स्वामुदारी और कृष्ण बांसुरी बजाने लगे अस्तन पाने प्रवृत्ति का api समनंतम एव गीतं तदेव पीयूष उत्विकरण पुटे विवन्त अपने माक अस्तन पीने में प्रवृत्त थे तब तक गीत चालू हुआ वेणुकाए तो कानों को खड़ा करके वही पीयूष पीने लगे ऊपर का श्लोक भी बच्चों के साथ चलेगा सावश कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष उत्विकरण पुटे बच्चों के लिए Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki Bhantyha. स्त्रीलिंग Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki Bhantyha. Baczanki स्तन से क्षुवा हुआ अपने आप चरित होने वाले स्तन का दूध ही जिनका कवल कवल ला और में भेद नहीं माना जाता कवर है इसलिए कवल कहिए चाहे कौन कह ले वलय और भेदा र और में भेद नहीं माना जाता इसलिए कवल शब्द को यूं लोग कवल कहते हैं कवर इनका कवल क्या मुख में क्या कवल लिए हैं स्नु स्तन कय अपने आप सुनते słuchajmy स्तनों का दूध कवर mógłby się dać. I trzęsę dude, mógłby się dać, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, Sutasthan payah kavlaha, kaart kar tjensi kasi dhasan, kevanam astanedhyo charit kshir grasa. Astanedhyo charit kshir grasa, sawa. Mukhesu jesam te Tastu bismit kriya bahuri. Maha ka dudh pina tak bhuľ gaya. Yebhi espanel nahi ma dudh Pina ke liye huyni, ya ma दूध है मुख में और कुछ टपटप टप टपक रहा क्योंकि उसकम तो, तो छल थोड़ी रहा और मां का चूची चूचा पकड़े हैं मुख में लेकिन देनुगी गीत नहीं कांस यह वास्तविक की, की गीत का प्रभाव इस पर एक प्रश्न हो सकता है ठीक है क्या कभी ऐसा w tym momencie, to co jest w tym momencie, to co jest w tym momencie, to co jest w tym है I to co jest w tym momencie, to co jest w tym momencie, हैं। मोटे अस्तर पर जो रहते हैं नीचे वो बहुत भारी भारी रोटी भात दाल वैसे बहुत आता है लेकिन जो लोग ऊपर उठते जाते हैं घर में उनका भोजन कम होता जाता है नींद कम होती जाती है और कम भोजन करके भी उतना ही आनंद नहीं रहता यहां तक कि बहुत आगे तो बढ़ जाते ऋषि मुनि तो ये केवल हव आनंद क्योंकि भगवान से मिलने वाला आनंद że nie मिलता है tym में że में स्मरण में भजन में To तो आनंद उनको जिला करके रखता ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. जाते हैं उनका भोजन ऐसे jest होता ważne. To jest bardzo यहां भी कोई bardzo ważne. नहीं है bardzo ważne. और जूस ऐसा नहीं कहीं मशीन में बनाया जा रहा है अक्षिलकार, वो अपने आप नदियों में बहता है, झरनों में बहता है, मधु बहता है, उनका यह स्टैंडर्ड। और आप पराक्रम जगत में तो कृष्ण का रूप देखे बस यही सबसे बड़ा तानिक, और शब्द सुने यही सबसे बड़ा तो यह आनंद घन भगवान का � अरिष्टराय बच्चे 11वे पद है फर्स्ट तस्थु, तस्थु गौओं के लिए भी है वचनों के लिए है तस्थु का होता है बिल्कुल निश्चब्द करवे या स्तब्धता लक्षण सात्विक विकार है तब तो हो जाता है और उस समय कृष्ण को देख नहीं रहे कृष्ण कहीं दूर पर है तो आंख बंद करके कान से जणुदा दामरे सुन्द रहे पी रहे हैं और मानसी इस प्रसंग में कह है मन से कृष्ण का स्पर्श कर रही है गौएं ये सोच रही हैं कि कृष्ण हमारे गोद में हैं मन की आंखों से कृष्ण को अपने गोद में लेकर के चाट रही हैं सहला रही हैं दूध पिला किस तरह कभी-कभी कृष्ण -कभी डायरेक्ट दूध पीते तो भावना करने कृष्ण हमारे पास है. इसलिए यहाँ पर दर्शन की बात नहीं है और हस्ताभार मनसी इस प्रियम त्याग दिखाएगा मन से कृष्ण को देख रही हैं आँख तो बंद है स्थम्भित है और बच्चों के लिए भी है मनसी स्मरण त्याग मन में स्मरण कर और दृशा अशुक्ला और आंख से आंसू कलाकारत कलयंती बहन्ति इति अर्थ आंख से आंसू बह रहा है आनंद का आनंद का आंसू बह रहा है आंख में और इस कर कृष्ण को देखना ही सकते तो आंसू भरा हुआ है आंख में तो कृष्ण को देखने का प्रश्न नहीं इसीलिए मानसी मनस आत्मनी आत्मनी कहते अपने में मन में देख रही है, कृष्ण को और वे स्पष्ट हैं कि वो देख नहीं रहे हैं कृष्ण के पर्श कार्य हो रहा है या तो कृष्ण सहला रहे हैं उनको ये समझा रहा है अथवा यह कृष्ण को जाकर चाट रही हैं या सब रही हैं और गर्देल गीत हो है यही तो जीव की धन्यता है। Krishnaki gītka Swadam aur krishna'ka ka chintan. Purgh likhtanu salenavayya wakketa ya bryaktya to a pahle jaisi bryaktya kini jahimai shahin ki jajegi patra sarv arshlokeeshu Purgh kundasvim vanitat padatthak utrotrasvim vanasya munattam kaptya Ato yadapi devibhyo parmaartha to nie napomnę, samore, tat happy Primo Lasasya, bicit gatit wad, kwape kimśit bisesam asyrypt tat kolumkolu. I ek bhot samasia agaiki. A kase ka hemal, devio kibat kahiga, jak go kibat arahiga. ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि jakie की क्या देवियों की बात कर रही हो तो बहुत श्रेष्ठ हैं są को तो देखो तो jakie są wydatki, jakie są क्योंकि jakie तो देवियों से बहुत आगे है। की प्रिया हैं भगवान की jakie गायें हैं जिनको są wydatki, jakie są wydatki, jakie हैं wydatki, jakie są wydatki, jakie और wydatki, jakie गायों में न्यूनत्व नहीं है देवियों से परंतु कुछ विशेषता है इसलिए पहले जैसे ही व्याख्या की जाएगी क्यारी सकती देवियों के भाग्य को क्या कहती हो, गौओं का भाग्य तो देवियों का भाग है कि वे तो ऐसे ही देवलोक में रहती हैं देवताओं की पत्नियां हैं बहुत ज्ञान है उनको इसलिए है। वो कृष्ण को कि सीधे भाव को समझती है तो कृष्ण में प्रेम करती है तो ये कौन आश्चर्य है इनका क्या भाग भाग को या भाग्य तो देखो ये गौवों का प्रचार पशु जाती है मनुष्य के अधीन रहती है जहां मनुष्य ले जाता है वहां चली जाती है और इनका कृष्ण में अद्भुत अनुराग यह विचार करो इस तरह से टीका का उपक्रम किया तथापि प्रेमो लासस्य विचित्र गतित्वा प्रेम के उल्लास की विचित्र गति है इसलिए किंचित विशेषण आश्रित तत्पदं करवती श्रीनसुदेव गोस्वामी के लिए बात कर रहा है तो वह गोपियों के इस वाक्य को ऐसे उद्धृत कर रहे हैं अथवा श्रीपत सिरधर स्वामी के लिए कहीं कहीं उन्होंने वाक्य ऐसा छोड़ा है करके जिसमें यह सब तुलना सकती Aztu tawad param vidagdhanam devinam bhagyam. Aresakiyon, param chatur, param vidagdhanam devinam bhagyam. Devi hoci, onke bhagyako kia kohti ho? Pasujatina manustya dhina na kim bhagyam. Deviyon ke bhagyako kocha na to asambhav hai Pasujati kishti. और मनुष्य के अधीन रहने वाली गौओं के भाग्य को भी कह पाना असंभव यह ध्यान रखने चाहिए गौओं का भाग देवियों से ज्यादा है लेकिन फिर भी एक वर्णन की शैली है और प्रेम के उल्लास का यह विचित्र स्वभाव इसलिए कह रहे कि यूं स्वरूप के राम मुखस चंद्रत्व कृष्ण के मुख है, से या पीयूष निकल रहा है तो कृष्ण का मुख यहाँ चंद्रमा कहा गया क्योंकि चंद्रमा से अमृत कसरा होता है और चंद्रमा एक जगह रहता है लेकिन सारे विश्व में अमृत का संचार करता है तो कृष्ण एक जगह कहीं गुबरधन पर्वत पर या धन्ना के पर कहीं बासुरी बजाते हैं लेकिन वह पीयूष सारे दिशों में चंद्रमा से अपने आप दे दिया है कृष्ण मुख निरगत व्यारुगी पियूष रूप के राम मुखस्त चंद्र तोम धानीतोम पियूष शब्द से कृष्ण के मुख को चंद्र कहा गया कृष्ण मुख शब्देना पियूष सत्य वैशिष्ट्य वर्जित और कृष्ण मुख है से निकला है व्यारुगी और पियूष है इसलिए इस पीयूष की विशेषता कही जा रही है कहां से निकला है कृष्ण मुख से कृष्ण का क्या अर्थ है कृष्णः परमानंद घनमूर्ति इस परमानंद घनमूर्ति हैं अतस् तस्य मुख चंद्रबिनी श्रतम निर्गतम वेणु गीता में वो पीयूष है असु कला और आंख से आसु कलाकार का कलयंती बहंती क्या था आंख से आंसू बह रहा है आनंद का आनंद का आंसू बह रहा है आंख में और इस कार्य से कृष्ण को देखने भरा हुआ तो कृष्ण को देखने का है इसीलिए मन में देख रही हूं कृष्ण को और भी इस प्रसंग का क्यों देख नहीं है। है है। रही है कृष्ण के स्पर्श का अनुभव हो रहा है या तो कृष्ण सहला रहे हैं उनको यह स्मरण रहा है अथवा यह कृष्ण पूजा कर छाट रही हैं या सट रही हैं और घर देव भोर यही तो जीव की धन्यता कृष्ण के गीत का स्वादन और कृष्ण गोवर्धन कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं और कृष्ण के गीत का स्वादन कर रहे हैं हरिश्वेत जी एक बहुत ही सुंदर बात कहे हैं खासकर कि गीता पर उनका ध्यान जा रहा है पैव धन्या धरणों स्त्रियों पी वा इस संसार में वही धन है भले ही वो स्त्रियां हो चाहे बच्चे हो कौन धन है Krishna Gita Amrita Vigya Yecha Govinda Cintakaha To Krishna Ke Gita Amrit Ke A Vigya Or Govinda Ke Cintak. To niech do nas Krishna Mukh Nirgat gita or Govindam Atman To Krishna Ke Gita Amrit Ke वो बांसरी का गीत तो क्या निकला हवा में उड़ गया वो तो है नहीं लेकिन कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने गीत गाया वो तो बिल्कुल रिकार्ड है कृष्ण के गीतामृत के जो ज्ञाता हैं आता गीतामहावान क्या कह रहे हैं उसने मर्म को समझते हैं पढ़ते रहते है। चिंत हैं और गोविंद चिन्ता कह रहे हैं चिन्तन Tutaj में trzy opcje: Bacze, Bacze, Hajar, Bacze, Khan, Khan, छोटे Khay, बच्चा है और Kryszny, Gita, का छोड़कर के और कृष्ण का चिंतन Gita, रहा है कृष्ण गीता Gita, amrit, Gita, तो Gita, amrit. Gita, गीता अमृत Gita, Gita, Gita, गीता अमृत सेता संक्रांतारजी कहते हैं कि जिन्होंने भागवत गीता का अध्ययन किया और गंगा जी का एक बिंदु पानी भी पिया वो माँ के घर में नहीं आ सकते निश्चित रहेंगे क्योंकि गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के शरण से निकली है i महिमा mahima, इन दोनों को भगवान भेंजे हैं इस जगत में jagatny, jest jagatny, jest jagatny, jest के jest ग्यानी नहीं हैते हैं देश कालादि दे का भ्रांग्वर नहीं होता है लेकिन सीसू भी हो कृष्ण को प्रणाम करे भागवत सुने और गीत सुने भगवान का चिंतन कर पूरी ना आता स्तब्ध स्पर्श नाद विभावन बैमा धन्य आयु विभाव है सखियों हमको कृष्ण का स्पर्श कभी नहीं मिलता है जैसे गावों को मिलता है इसलिए हम अधम कृष्ण के करकमल का स्पर्श हमको नहीं मिला, गावों को दिन रात मिलता रहता इसलिए गावों में धन है। हरि नाम, देवा नाम चा तद्रूप दर्शन वैरु श्रमुक्ता। हरियों के लिए दोनों बात कही गई कृष्ण के रूप का दर्शन और वैरु गीत कस्त्रमा और देवियों के लिए भी। गवां चा वैरु वैरु गीत स्रमण और गौओं को कहा गया केवल वेणु गीत सुनकर के भाव हुआ तो इस तरह से भी दोनों से श्रेष्ठ से और देवियों से तो उनको देख करके कृष्ण को और उस वेणु गीत सुनकर के अवस्था होती थी हरिण इनकी दशा तो केवल मात्र से हो जाती दोनों से Naczaj strzydzatinam sarwaszam etap kam, bez winnyta mewaj etap mohnanek i wacchan, za to watsalana, gowarnabi moham, paszcza ta itjahdykawas. Bogot i sundas i dhant watsarajam. Ja powiedział, debionka prem, jedy bhabarnke prati bicjaru karwe, eko bicjaryan klery, ja saktaheki debionka i to prem he krysztake prati, ska adhar he kam. <laughs> काम कार लालसा विशेष नाम है कुछ भी हो तो यह कहा जा सकता है दे दिया कृष्ण से प्रेम कर सकती है लेकिन अब यहां बताया जा रहा है कि जिन में काम बिल्कुल है ही नहीं वे भी कृष्ण से उतना ही प्रेम कर सकते कोई जरूरी नहीं है कृष्ण के प्रति जिसने काम हो वही प्रेम करेगा कर अब इसे बचनों की बात यहाँ कही जा रही हैं, गोमों की बात कही जा रही हैं। कृष्ण जीव के प्रीति के सहद विषय हैं और बीच में काम या कोई वस्तु जरूरी नहीं है। इस संसार में कामोपादिक प्रेम होता है। प्रेम नहीं कहेंगे, कामोपादिक काम कहेंगे। काम कारण होता निमित्त बनता है। स्त्री पुरुष के जो प्रेम है, संबंध है, पति -पत्नी का भी। उसमें काम ही मुख्य है उससे पति स्त्री से प्रेम करता है स्त्री पति से प्रेम करती है लेकिन काम उपाधि पर तो देवियों में मान लीजिए कोई कहे कि को उनका कृष्ण के प्रति काम उपाधि प्रेम है क्योंकि दीनित्य हो जाना ब्रस्य प्रसुन कबरा मुमुहु पति के अंक में मूर्छित हो गए लेकिन जैसे एक युवती कृष्ण प्रेम है तो जैसे बच्चे प्रेम कर रहे हैं यहां पर देखिए और शिव भागोत्तम वर्णन है कि जब ध्रुव महाराज के पास भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज के बाहों में जीभ में और नासिका में ऐसी उमंग हो रही थी लगता था कि बाहों में भगवान को पकड़ लेंगे बच्चा है लेकिन क्या प्रेम वासना सहज है स्लिष्यम तेवा बाहो भी ऐसा लगता था कि कृष्ण को पकड़ लगे भुजा या चाटने लगे निहंत तेवा जी हो जाए ऐसे जीवा की दर्शन हो रहे थे लगता था कि वे चाटना चाहते हैं रवान और सुंगना चाहते हैं जिग्रन तेवा नाशा हो जाए स्लिष्यम भी और निहंत जीवा इस तरह से ऐसे उनकी इंद्रियों का तो जो बच्चा है और संसार में इस तरह की बात जो नहीं देखा है कि स्त्री पुरुष का प्रेम क्या है या प्रेम करना है जाना, उसका भी भगवान के प्रति निरुपाधि प्रेम होता है। इसमें कोई बीच में कारण नहीं बन सकता। उपाधि कार्थ होता है हमेशा एक भिन्न कारण। ध्रुव महाराज के दर्शन। यहाँ पर गौमों की बात है स्ल Naccha ishtri jatinam sarbasa metat kam vizrindhita mevayetat mohna nitivadshyam Kam vizrindhita moh hai, sabhi ishtriyong ke lihe se Jato vatsalanan gavan api moham pasyata Vatsal gayao ka krishna ke prati Moha ka arti samsar ka Krishna ka hi keval chinta Watsale bhawai wam मोहने jeść w astytytwacie. Kishneke partyki प्रति केवल कान विकार नहीं, bhawai भाव से भी w ही Watsale प्रेम किया जा सकता w astytwacie. Watsale bhawai w astytwacie. Watsale bhawai wam mogłę jeść w astytwacie. Watsale bhawai wam गौवों का तो वात्सल्य भाव है तो स्वभाविक प्रेम करने की वासना अपने बच्चों से इसलिए कृष्ण से प्रेम करती ऐसा प्रश्न हो सकता है स्त्रियों में स्वाभाविक काम है देवियों में तो ये कृष्ण से प्रेम कर रही मोहित हो गई गौवों में स्वाभाविक वात्सल्य है अपने बच्चों के इसलिए कृष्ण में वात्सल्य भाव हो गया परंतु बच्चों में बच्चों में क्या प्रेम का भाव और उनकी ऐसे सावर है इसी BILA, कृष्ण विलक्ष छ विषय अवलंबन जीव के प्रीति के और कोई भी भाव जैसे उस में आया है प्राणयादि भीती भाव है न श्रोत्र सहज भी भाव से कोई भाव सुनने भी है, फिर भी कृष्ण को देखकर के भाव उत्पन्न हो जाएगा उसका। पहले से कोई भाव नहीं, लेकिन कृष्ण ऐसे प्रीति के विषय हैं, कि उनको देखते ही भाव समुद्र तरंगाई थोला, अपने आप, या उनकी बात सुनते इसीलिए कृष्ण परम है, सिद्ध हुआ, जीव के वास्तविक सिर्फ दिए हैं, प्राप वात्सल्य भावयव वा मोहने हेतु अस्तित्वीतिवादच जतो भाव शून्य न मति तदीय शावान मोहनम पश्यत इति याह शावाय वत्स स्तनपाने प्रवृत्ता जब बछड़े स्तन पीने के लिए प्रवृत्त थे उसी समय समानांतरम एवं गीतव श्रुत्वा तदेव पीयसम उत्अधिकर्ण पुते अभिभव पीने के लिए पीने लगे कृष्ण मुख निर्गत उसको भूल गए बिल्कुल और कृष्णमुख निरगत वेदु गीत पीस और भी कान पूटे है। और अभी उत्तरित कर ले पूटे सावधान कान के पात्रों में पीने में स्तन पाना अस्तन पान असमर्थ्या और, और अस्तन तान करने में समर्थ नहीं हुए अस्तन व्यहस्मुतानं पैसं कावलाय वा मुखे न तुर्निगिलं जिसांते पस्त केवल स्तन से चूता हुआ दूध ही कवर के रूप में उनके मुंह में टिका रहा पी नहीं रहे देखा जा रहा था कि कवर है मुख में लेकिन पी नहीं पाए प्रथम जाद्योदेन स्तब्ध रहू स्तब्धता बहु स्तब्ध रहू जाड्डे आगत जड़ता कृष्ण प्रेम के कारण तथा च तन्न मात्र गोविंदम दृशा तो उनकी माताएं दृष्टि से कृष्ण को देख कर कहीं से और दृष्टि द्वारा ही अपने हृदय में ला करके और मन में आलिंगन करने लगी सब मनसा क्रोडे यवाद संवयत स्थाप यम्पा तस्थुर अपने मन की गोद में लेकर कृष्ण को और स्तंभी प्राप्त मन की गोद में मनसा क्रोडे जैसे मन में भी आज ये सोचता है मैं हमारा बच्चा है हमारी गोद में है ये है वो है मन ही प्रधान है शरीर तो कुछ नहीं है मन की गोद में वात्सल्य भाव से कृष्ण को स्थापित करके तस्थ तथा अश्रुणी आनंदा इति और कला धारण की की एवं तो है शखियों इस संसार में समस्त प्राणियों का कृष्ण में निरुपाधिक प्रेम है, कारण प्रेम है और हमारा तो कारण राम पर भी प्रेम नहीं हो रहा है हम तो गोपियां हैं और ये गोप हैं कुपादी हुई ना लेकिन उपादी जोत भी प्रेम नहीं है निरुपादी कहाँ से हो? हम पर प्रतिबंध है रोक है तो सबका प्रेम है और सबके साथ कृष्ण सबका प्रेम है किंतु ते संयोगत धन्य परंतु ये सब संजोग से धन्य है वयंतु विच्छेद अदभन्य एव इते का नेव विशेष इति भाव सबका प्रेम है जैसे हम लोगों का भी प्रेम है कहने का भाव है लेकिन हम लोग विरह की आग में जल रहे हैं और सब लोग संयोग का गावियां अमृत पी रही हैं, देवियां अमृत पी रही हैं, हरियां पी रही हैं, मुरली पी रही है हम लोग मर रहे हैं, बिजोंग। सभी सुखी हैं, केवल दुखी संसार में हम लोग। यह है प्रेम का सोलह। इस प्रकार से यह बेनु दीक्षा लोग का स्वाद हुआ। इससे संबंधित कुछ फल सोका सीखे हैं। बांसुरी के विषय में श्री गोपियां कह रहे हैं कि अभी सखी यह बांसुरी विधाता से भी अधिक प्रवीण हो गई ब्रह्मा से भी अधिक प्रवीण बांसुरी विधि हूं Pada dina basurii, widi aiko hai so kiyo ya jagat yadin basuri pehote parvi basuri hai pehote parvi basuri hai hai sakyo basuri brahma jise bhi adhika chatur vidwan बताओ संसार में ऐसा कौन है जो आज तक बांसुरी जैसा सारे जगत को अपने बस में कर लिया है ब्रह्म सबसे बड़े हैं लेकिन उनको चार मुख है चारि बदन उपदेश विधाता चारि बदन Piotrzadani, pachty. Piotrzadani, pachty. परमी नगासुर देहु ते परमी or देहु ते परमी के चार मुख हैं और चार मुख से उपदेश करते हैं और उन्होंने नियम बनाया कि यह जीव स्थिर रहेगा और यह जीव चलेगा ile osób, które są w stanie zrobić, to jest bardzo ważne, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym को że w चर momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że धीरे-धीरे बोलते हैं, वेद पाठ करते हैं, लेकिन तो आठ मुख से गरजती रहती। गाती ही रहती है। बासुरी के आठ चेहर जो है, उनको आठ मुख बता रहे हैं। तो आठ वर्दन गरजत गरदी लिखा चलिया यह भी, या गरजती है और कहती है कि ब्रह्मा की बनाई हुई नीति नहीं चलने दूँगी। Asthīr ko chal karungi, a chal ko asthihr karungi, a kardhi. Iśi Beľu-gīt me bharan aega, last aslop me, Beľu-gīt-gīt. Asthīr ko chal karungi, a chal ko asthihr karungi. Brahmaji ke chal mukh, a maasuri ke aat mukh. Brahmaji se baha nie ho. Acha, kio, mukh hain, nahi aat no. Na. Brahmaji ka sara अब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी एक कमल पर बैठे हैं और यह दो कमल पर बैठी हुई हैं कृष्ण का दो हस्त कमल हैं में सब दो हाथ से वाशरी बजाते हैं और वो भी कमल की पंखुड़ियां इसकी सेवा करती रहती हैं और ब्रह्मा जी तो कमल पर बैठे हैं कमलों की सेवा नहीं करता हैं एक कमल पर बैठने कमल पर तब बड़ा गर्व क कृष्ण के जुगल कर कमल पर बैठे तो इसका अभिमान मही चतुरा bo boimy w Huty Padramasenek Kamal podaje karcie. Podbaczy Hari रासुरी ऐसे कहे कृष्ण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर और यह तो कृष्ण के हस्त कमल और दो दो और एक बार श्रीपति ने भगवान विष्णु ने ब्रह्माजी को ज्ञान दिया था या श्रीपति कहते कृष्णा श्रीपति श्रीपति ने एक बार ब्रह्माजी को उपदेश किया था लेकिन इसके तो कान में रात दिन वो उपदेश ही करते रहते हैं धुंकते रहते हैं तो इसलिए इसका गार्गो बन गया E kaber sri kaber ka देखता भील दास री दिखता भील दा एक बार भगवान में चतुर्ष्लोकी कहार ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा होता है भगवान के सीस हैं, भगवान के सीस हैं और इसके कान में उनको आँख नुख है और कान, इसका जो कान है किनारे कान जिसमें फूटते हैं वो है। इसके कान में नंदलाल लालले सब समय लगे ही एक हंस पर बैठते हैं आर्य बाश्री तो गोपियों के करोड़ों मानस हंस पर बैठता मनૃતિ हंस पर बैठता एकमराल पीठिया रोहन ये Nieposzta kala bimana, kie, bimana, kie, कह रहे हैं कि बिल्कुल ठहर नाथ के पूर्व के जितने लोग हैं वे कृष्ण के चरण धुली को चाहते हैं लक्ष्मी जी के चरण धुली चाहती हैं जिनके चरण धुली को बिल्कुल के लोग चाहते हैं उनके मुख को ही सिंहासन बनाकर के बैठी रहती है कृष्ण के चरण धुली को साफ देवता चाहते हैं और कृष्ण के मुख क केवल ही स्कंद गरज पड़ जाए श्री बैकुंठ नाथ पुरवासी श्री बैकुंठ नाथ Kari bhai chi hai na kari nan pad basri कोई गुण नहीं है कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं कृष्ण को क्या इसी से अनुराग है क्या का